भागवत महापुराण वंदीजन द्वारा महाराज पृथुकीुति मैत्रिवाच ये ब्रुवाणम नृपति गायका मुनचोदिता से तोस्ट नार वे महिमावर्णनि यो दिवर्यो वतता म वे रांगजात च पौरुषाणित वाचस्पति नाम्रमूर्धि श्री मैत्रेय जी कहते हैं महाराज पिथु ने जब इस प्रकार कहा सब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्थिति करने लगे आप साक्षात देव प्रवर नारायण ही हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा भेन के मृतक शरीर से लिया है किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है अथाप्युदार स्रव सृथोर हरे कला अवतार कथा मृता दृता यथोप भी प्रचोदिता कर्मान तथा पे आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं आप साक्षात श्रेहरे के कलावतार हैं और आपकी कृति बड़ी उदार है धर्म भृता श्रेष्ठ लोक धर्मेवर्तयन गोप्ता च धर्मसेतूना शास्त्रपरीपंथीनास वै लोकपाला बिहते कस्तनौतनु काले काले यहां लोकोरुभ वसुकाला उपाधत्ते काले लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोग पालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे जिस प्रकार सूर्य देवता आठ महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे क्षत्याम वैनम उपरिया क्रमताम भूता नाम करुण शर्ता क्षतिवृत्तिमान दस्यसौ दरदेवपुरह किस रक्षिष्यंजसेंद्रवत आप्यायसौ लोकम वदनामृतमूर्ति सानुरागवलोक विसदस्में चारुण ये बड़े दयालु होंगे यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे कभी वर्षा ना होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायासी उसकी रक्षा कर लेंगे ये अपने अमृत में मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी से संपूर्ण लोको को आनंद मग्न कर देंगे में गंभीर वेधा अनंत महात्म गुण कथा पृथु प्रचेतायु संत्मा दुरासधो दिर्वि आसन्नोपे विदूरवत भी शक्यो तो इनकी गति को कोई समझ ना सकेगा इनके ढंग भी, तो भी बहुत गंभीर होगा इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा ये अनंत महात्म और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे महाराज पृथुवेन रूप अरणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सा होंगे ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे अंतर्बिश्चूता पश्यन्मा चारण उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्व देशीनादंड्यम दंड्यत्मी दंड्यत्त्मजंड्यम धर्मपथे स्थित जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सुत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन उदासीनवत रहेंगे ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनी न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनी होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे अश्या चक्रम, रामान वर्त थे भगवान को रंजयोकम अयमात्मा विचे तेह अथामहुूराजान मनोरजन कई प्रजा दृढ़ ब्रह्मन्यो सत्य संधो ब्रह्मण्यो वृद्ध से नगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुँचावेंगे उनका रंजन करेंगे इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा उन्हें राजा कहेगी ये बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वसल सब प्राणियों को मान देने वाले और दिनों पर दया करने वाले होंगे भक्ते मातृभक्ति परेशम प्रजा सुतृवत्निग्ध कि ब्रह्मवादीना देना श्रीधाम नन्दी मुक्त मुक्तसंग प्रसंगो दंडपाणीर साधुषु ये पर में माता के समान भक्ति रखेंगे पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों में विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे अयम भगवान् आत्मा तो साक्षात भगवान यस्द्याचिता निरर्थक पश्य ना प्रतीत तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात् थे नारायण दे इनके रूप में अपने अंश में अवतार लिया है जिनमें पंडित लोग प्रतीत होने वाले इस नानातु को मिथ्या ही समझते हैं। बोधयाद्रे कवीरो नरदेवनाथः अविद्यापस्ते पर्यस्ते दक्षिणतो यथार्कः ये अद्वितीय और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदीक्षिणा करेंगे अस्मी निपाला किल त्रम बलिम भरष्यंति सलोह कपाला मस्यंत सां ते उस समय जहाँ तहा सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेटे समर्पण करेंगे उनकी स्त्रियॉँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्रीहरि समझेगी अयम महिम गाम दुदुहे धिराज प्रजापति यो लिह लिहा दिन स्वरा सकोट्या बिंदन समान गाम करो त्यथेन्द्र ये प्रजापालक राजा राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे ृगेंद्र रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा जिस समय ये जंगल में पूछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गौ धनुष का चंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे ऐसो मे धान सतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भा आहार सिद्ध पुरक्रतुश्चर वे वर्तमान ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे तब अंतिम यज्ञान अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे स्वसद्यो पवने समेत्या। स्वसद्मो पवने सनत्कुम भगवंत में आराध्य भक्त त्यज ज्ञानम यथो ब्रह्म परी अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान शरद कुमार से भेंट होगी अकेले उनकी भक्ति सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है तत्र तत्र इति पृथु तस्तागाक्रम इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे विजिता प्रतिरुद्ध चक्र स्वते जसोत्पाटित लोकशल्यरा सुरेन्द्रीय महानुभावो भविता पतिर्भु इनके आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीत कर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकाल कर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सीतायाम चतुस्कोरशोध्या